pastamama mariva tubhayo bhudhanan एतद् क्षर यलन ब्रह्मे महीयते संपूर्ण वेदों का कर्म कात्तर जिसमें है वेद रूप अत ज्ञान के द्वारा सिद्ध वस्तु के ज्ञात के द्वारा प्रत्यक्ष चैतन्यभिन्न ब्रह्म का जो बोध कराया जाता है वो क्या है बोले ओ ओम में संक्षेप से ओम है तपस्या से जो प्राप्त किए जाता है समदि साधन संपत्ति से दैवी संपत्ति से अमानित कलादी संपत्ति से वो चीज ओम में है जिसके लिए ब्रह्मचर्य गारहस्थ्य वान प्रस्थ आश्रम धर्म का पालन करते हैं वो वस्तु संक्षेप में ओम अब बताते हैं कि ये जो अक्षर है ओम यही अपर ब्रह्म है और यही पर ब्रह्म है और इस अक्षर को अगर ठीक ठीक जान लिया जाए तो, तुम परब्रह्म तो परब्रह्म मिल जाए ल्याय तो मिल जाए जो ये अपरम ब्रह्म एक अक्षर ये जो अक्षर है वो तो ऐसा सर्वात्मक है ओंकार इंद्रेदम सर्वम स्वक अपर ब्रम हुआ सर्वात्मा होना ही अपर ब्रह्म का लक्षण है सब होना इस सन्यासी लोग हैं सन्यासी लोग ये लोग ओ इस मंत्र का जब करता हैं इनका जप करने का मंत्र ओ हो नहीं जो चाहे तो जब करने लग जाए ऐसे में करते तो उसका अभिप्राय सुनाते हैं तो उस मंत्र का अभिप्राय क्या हुआ ओमिति स्वीकारे स्वीकृति देना वर्षा हो गई ओ बहुत बढ़िया ठंड पड़ी।, पड़ी बहुत बढ़िया गर्मी पड़ी बहुत बढ़िया ओ ओ, ओ।, ओ।, ओ। जन्म हुआ ओ बुढ़ापा ओ मृत्यु ओ माने हाँ हाँ जिस रूप में तुम प्रकट हो रहे हो वही ठीक है हम पहचानते हैं देखो क्या सीधी सीधी बात हुई देख मृत्यु का रूप धरे में नहीं डरूंगा तुमसे रात तो मृत्यु का रूप धारण करके आओ हो तुम ही तो होगा के कक्ष में आया है जो शरीर में तो ताप हो ना क्या चिंतन करना बोलो तो कैसे तो तुमने साधुओं को देखा कि नहीं जेठ के महीने में दो दोपहरी में बालू में नंगे बैठ के चारों तरफ हाथ जला लेते हैं और बीच में बैठ के सब करते हैं तो उस समय उनको गर्मी लगती है कि नहीं गर्मी लगती तो लगती है पर वो तो सोचते हैं कि हम सब कर रहे हैं तो जब तुमको तो बुखार आ गए है? जब तुमको बुखार आया तो ये मत समझो कि रोग की गर्मी है ओ तो, तो ये समझो कि ये तपस्या की जो आग है उसकी गर्मी है क्या तो आनंद है ये रोग तो आया कर्म सिद्धांत की रीति से प्रारब्ध से और जब इसने तथ का भाव किया तो ये नवीन कर्म हो गया फलक्रत तो ऐसे तो किसी ने जेल में डाला था लेकिन वहां पर कोई ऐसा धंधा कर लिया कि कमाई होने लगी तो ये ईश्वर ने बुखार तो इसलिए भेजा था कि तुमको तो पूर्व कर्म का दंड मिले लेकिन तुमने से तो उसमें ऐसा तक का भाग जोड़ दिया की वो नवीन पुण्य हो गया आपको तो छोटी-छोटी तो में ओ ओसा तो ख्याल आ जाए कि हम मर जाएंगे और लोग अर्थी पर उठा के कंधे पर हमको ले जाएंगे न हम झ सकेंगे न ढ सकेंगे और जो कंधे पर रात के उठा के ले जाएंगे बोले डरना नहीं तुमने कास्त कमाने देखे हैं कि नहीं साधु होते ना कास्त कमा जबान से बोल रहे नहीं सिर हिलाया नहीं है तो तपस्या होती है कि नहीं अरे वो तो साक्षमंड हो जाएगा तुम्हारा बहुत बढ़िया तपस्या होगी अरे भाई एक तो बोले जो चिता पर लगा देंगे और आग में शरीर जलने लगेगा सब क्या होगा अरे बाबा अभी तक तो तुमने घी का होम किया है काकलने का होम किया है न बाहर की चीजों का होम किया है असली होम तो क्लियर ही नहीं था असली होम तो तुम्हारे शरीर का अग हो रहा है तो होम से पूर्ण होता है कि नहीं तो उस समय होम से भी पूर्ण होगा मैं पुलिस कई तरह की बात सुनाई थी ना अकार उकार है ना विष्णु तेजस प्राग्न सूर्य नए थे नए थे साफ़ तरह की दाखों से कल थे ये आखवी तरह के अब देखो नवी तरह की बात सुना अगर आपको किसी अनजाने पदार्थ को जानना है अनमिले पदार्थ से मिलना है अनदेखे पदार्थ को देखना है उसका नाम जब करते हैं जिसे तो प्यार होता है उसका नाम जबान कर जल्दी जल्दी आता है आपको हमारे दक्ष में कितनी काफी हमारी कितना कागज मतलब हाथ में कलम आने पर तो खराब हो जाता है तो क्यों उस पर हम काफी काशी काशी लिख डाल सकते है सुबह काशी सुबह काशी काशी काशी सिरह जे जपंसी निरा देशा मुक्त नकुंत महादे महादेव महादेव तिजो वेहते मुक्तिम द्वाभ्याणी वेत ओ ओ, ओ, ओ। संन्यासी लोग बारह हजार प्रणव का जब क्रोच करते हैं हमारा मतलब केवल गिरुआ कटड़ा पहने से जो संन्यासी हो गया सोने नहीं तो धीरे का संन्यासी है विष्णु <laughs> भगवान का आदर करके उसको प्रणाम करके वृष्ण भगवान है नगवान नाराज मत होना लेकिन तो कैसे दो तो पैसे में जरूरत होता है तो जो लौकिक वस्तु की प्राप्ति के लिए जीविका चलाने के लिए जो सन्यास होता है वो नहीं जो आश्रम धर्म के साधन द्वारा अंतर करने को शुद्ध करके परमात्मा का बच्चा उत्कार करने के लिए होता है न जप होता है उसमें जप जमा जन्म और कौन आने पाती रक्षती और जन्म पाती जो जन्म और मृत्यु के चक्कर से बचा दे उसका नाम क्या तुम जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहते हो तो नाम जप करना पड़ेगा तो ये ओंकार जो है ये वेदांत की दृष्टि से तो पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म सर्वात्मक ब्रह्म और सर्वनिषेधा अवधि ब्रह्म सर्वरूप ब्रह्म और सर्वनिषेधा अवधि ब्रह्म दोनों का बाचक है ओंकार और पौराणिक दृष्टि से यह नाम मात्र का उपलक्षण है भगवान का कोई नाम लो करीम लो हरीम लो करीम कहो रहीम कहो है को ये देखो क्रीम तो करीम बोलते हैं हरीम को, को हरीम तो को, को रहीम बोलते हैं तो करीम कहो चाहे रहीम कहो वो नाम हो खुदा का ईश्वर का नाम ईश्वर का नाम हो राम को कृष्ण कहो नाम मात्र का उपलक्षण जब नाम लोगे तो नाम लेते लेते जिसका नाम है उसकी याद आवेगी वो तुम्हारे दिल में बैठा है ये बात मालूम पड़ेगी उस पर जो पर्दा है तो हट जाएगा और अगर पर्दा हटा के तुम उसको देखना नहीं चाहते हो उसको पर्दे में ही रहने देना चाहते हो क्या तुम्हारा प्रेम है जहा तो हुआ पत्नी तो आई परंतु उसने घूंघट जरा हटा के आंख के कोने से अपने पति का मुंह ही नहीं देखा पड़ी क्या पत्नी है क्या दया हुआ है? है अगर पर्दा फाड़ देने की तुम्हारी इच्छा नहीं होती है तो फेंक दिया पर्दा तो पति पत्नी क्या जिसके बीच में पर्दा बाकी रह जाए वो गुरु से क्या जिसके बीच में कपट रह जाए कपट कपर बन ये दो ओम है आ, ओ ओ ओ ओ हैवृत्य जपत पदार्थ भावना जप करो और उसके अर्थ की भावना कहीं तो, लोग डर गए काय से डर गए अगर दिन रात जब करने लगेंगे तो बेटे का नाम नहीं आवेगा तो पैसे का नाम नहीं आवेगा महाराज जिसको खो जाने से तुम डरते हो उससे तुम्हारा वैराग्य नहीं है जिसके छूटने का डर लगता है उससे तुम्हारा वैरागन अब देखो तो वेदांत में एक तो अक्षर है अभिधान माओ और एक है अक्षर का अर्थ अभिधेय है उपनिषद में आया अक्षरा परत पर सबसे परे अक्षर है और उससे परे तो उससे भी परे वही है उस अक्षर से परे है ऐसा uh, वर्णन आया हो अक्षरा परत करक्षरा पर अक्षरा परत परत परा परत एक परात्पर तत्व तो है परात्पर अक्षर से भी पर देखो जो क्षर तो है अनेक और उसमें जो एक है सो अक्षर हाँ जैसे लिपी है अनेक और का लिखो के लिखो बना क लिखो क तो अक्षर है ना अक्षर है लिपि के भेद से अक्षर में भेद नहीं होता तो एक अक्षर वो है जो स्त्री की शक्ल में भी है पुरुष की शक्ल में भी है वसु की शक्ल में भी है मनुष्य की शकल में है इन अलग अलग होने वाली शक्लों में रह के भी एक है एक वो है जिसमें अलग अलग शक्ल ही नहीं है एक सर्वरूप है और एक सर्वनिषेधावधि है तो अभिधेय की दृष्टि से सर्वरूप में जो है उसको अपर ब्रह्म बोलते हैं और जो सर्वनिषेधावधि है उसको परम ब्रह्म बोलते हैं और जो असली चीज है ना उसमें पर अपर का भेद नहीं है ये तो जिज्ञासु की बुद्धि में आरूढ़ कराने के लिए परापर की कल्पना की जाती है इसमें कहीं फंसना नहीं आगे बढ़ो हे सद देवा अक्षरम लेकिन देखो एक देख समझो मन है मन मन क्या है अक्षर है कैसे का आँख अलग इससे देखने वाला मन कान अलग इससे सुनने वाला मन नाक अलग इससे सुनने वाला मन जीभ अलग इससे स्वाद लेने वाला मन त्वचा अलग इससे छूने वाला मन तो ये विषय क्षर हैं और इंद्रियों के गोलक अक्षर हैं और मनीराम अक्षर है और मन कभी वो मजा ले रहे हैं कभी वो दुखी हो रहे हैं मनी तो ऐसे ही है ना ये कभी दुखी हुए कभी मजा हुए मजा ले इसमें आत्मा एक है जब मन मजा लेता है तभी तुम्ही हो और जब मन मजा नहीं लेता है तभी तुम्ही हो तथ्यवा अक्षर अंग्ञात्मा इस क्षर और अक्षर से अतीत जो परम तत्व है ना इसको जान लो देखो फिर सारे संकल्प पूरे हो गए ये बड़ा मजेदार उधर बाबा जब संकल्प की का संकल्प ही नहीं रहा संकल्प का विषय नहीं रहा जब संकल्प नहीं रहा जब संकल्प का कर्ता नहीं रहा तो तुम्हारे सब संकल्प पूरे हो गए कैसे है दूसरा है ही नहीं तो संकल्प क्या हुआ एक तलंबन श्रेष्ठम एक ये जो आलंबन है शंकराचार्य भगवान ने ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे पाग में विचार किया कि जब ओंकार के द्वारा ही अपर ब्रह्म की भी प्राप्ति होती है और पर की भी प्राप्ति होती है ओंकार से चाहो तो ब्रह्मलोक मिले और ओंकार से चाहो तो ईश्वरज मिले और धन मिले और दैता मिले सृष्टि की सारी भक्तियों मिले क्योंकि ये तो सबका प्रेरक है सब में मौजूद है ये तो ईश्वर का नाम है जो चाहो तो सो मिले बोले की जब ओंकार का उच्चारण ओंकार का जाप समान ही है बराबर ही है और बोलने में परिश्रम भी बराबर ही पड़ता है चाहे सर्वम खलवेदम ब्रह्म बोलने के लिए ओम बोलो ओंकार और चाहे अकार उकार मकार अमात्र का प्रतिपादक करके नाम का प्रज्ञ नवाय प्रज्ञ नोवय का प्रज्ञम उसके लिए ओंकार बोलो बोलने में विचार करने में तो आयात समा नहीं है तो सब लोग परम ब्रह्म की ही उपासना क्यों नहीं करते हैं ओंकार के द्वारा तो इसका उत्तर उन्होंने दिया ऐश्वर्य प्राप्ति वही कृष्णियम विना पर ब्रह्मणी आस्था या दुर्लभत्मा जब तक ऐश्वर्य से वैराग्य नहीं होगा भाई गांधी जी कौन हो सकता है कि जो मिनिस्टरी से विरक्त होए रहे तो पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति किस हो सकती है जो दुनिया में कोई ऐश्वर्ग नहीं चाह पा इसलिए सबसे प्रशस्त आलंबन है ऐश्वर्य रूप ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भी श्रेष्ठ और प्रशस्त आलंबन है ओ और परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भी आलंबन है ओ और इस आलंबन को जिसने जान लिया वो इस लोक में परलोक में परस्मिन ब्रह्मणी अपरशिष्ठ ब्रह्मणी ब्रह्म लोके पर ब्रह्म और अपरब्रह्म। दोनों में वो महीते ब्रह्मभूतो ब्रह्मवत् उपास्यो भवते ऐसा ब्रह्म हो जाता है वो कि दुनिया में जो लोग ब्रह्म का चिंतन स्मरण करते हैं ना उस सब लोग उसी का ध्यान करते हैं ब्रह्म लोग के महीते एक आदमी कालाग्राम की पूजा कर रहा है तो किसी ने तत्व तो ज्ञानी से पूछा तत्त्व तो तो तो कि महापुरुष से पूछा ये क्या कर रहा है मैं मेरी पूजा कर रहा एक आदमी ध्यान कर रहा था, था। तत्कृ से किसी ने पूछा क्या कर रहा है क्या मुझे ढूंढ रहा है। एक आदमी गुलाम ब्रह्म और ये क्या कर रहा है मुझसे एक हो रहा था ब्रह्म लोक महीत एक कारप ब्रह्म के रूप में और अपर ब्रह्म के रूप में दोनों के रूप में उसी की पूजा हो रही है सृष्टि में क्योंकि उसके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं इसी से जहाँ श्रुति में आया ना कि ज्ञान होने पर ज्ञानी कैसी ये करने वालों की चीज नहीं है ये तो पूर्ण स्वातंत्र अखंड स्वतंत्र की वस्तु है ना बोले पूर्ण स्वातंत्र क्ष रमवाण स्त्रीर्वा ज्ञाने वा व्यक्त वा नोपजनम स्मरण जलम शरीरम श्रुति में आया तो राजा के शरीर में बैठकर भोग कर रहा है कृष्ण के शरीर में बैठ क्रीड़ा कर रहा है इंद्र राजा दिदेहेसू नाना खाद्याय विद्याारायण स्वामी ने श्रुति की व्याख्या की इंद्र के शरीर में बैठकर वो स्वर्ग का भोग कर रहा है सम्राट के शरीर में बैठकर वही सृष्टि का उपभोग कर रहा है जक्षा भोग कर रहा है क्रीडन खेल रहा है रमना हा बिहार कर रहा है स्त्री वयस्य वयस्रवा स्त्रियों के बीच में है और विरवा परंतु मैं शरीर मात्र हूँ हड्डी मांस मानसाम वाला शरीर मात्र हूँ ये भ्रम उसको कभी होता ही नहीं वो तो अद्वितीय भ्रम है उसके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है लड्डू भी वही है और भी वही है और उसमें जो मजा है तो लड्डू का नहीं है वो जीव का नहीं है वो ब्रह्मानंद है और यही ब्रह्म बताओ ये क्या है अभिदेश प्रधान निर्देश है क्या ये ब्रह्म जायते मृयते वा भी पश्चिद नश्चिन न बहु अजो निशाश्व पुराणो नंत हत उजानी नयं ना कौ गीता श्लोक तो जिसने पहले गीता पढ़ी होगी और बाद में ये सुनेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि गीता में से उठा के श्लोक तो यहाँ रखा गया है है ना? ऐसी बात नहीं है यहाँ से उठा गीता में रखा गया है तो ना? है ना? ये पुस्तक गीता से बहुत पहले के है ये तो असुष है ही अश्क है पुरुष प्रयत्न सिद्ध नहीं है आपने सुना होगा बात अटपट ही मालूम पड़े ईश्वर ज्ञान बनाता है कि नहीं बनाता है ईश्वर ज्ञान का निर्माण करता है कि नहीं ईश्वर ने सृष्टि बनाई है ये तो सुनते हैं ना धरती किसने बनाई कहींश्वर ने सूर्य किसने बनाया ईश्वर ने चंद्रमा किसने बनाया कहींश्वर ने समुद्र किसने बनाया कहींश्वर ने जरा यह बताओ ईश्वर ने ज्ञान बनाया कि नहीं एक आदमी कहेगा हाथ जोड़ के बाबा ईश्वर ही सब बनाता है तो ज्ञान भी ईश्वर ने बनाया होगा, है परंतु यदि ज्ञान ईश्वर बना रहे तो ज्ञान बनाने के पहले ईश्वर तो अज्ञानी रहा होगा है? अगर ज्ञान बनाया ईश्वर ने तो जिस दिन दस बज के मिनट पर ज्ञान का निर्माण ईश्वर ने किया उसके पहले दस बज के मिनट पर ईश्वर अज्ञानी था कि ज्ञानी था और ज्ञान बनाने के लिए ईश्वर को ज्ञान की जरूरत थी की नहीं। कि नहीं ऐसा ऐसा ज्ञान बना रहे कहने का मतलब यह हुआ कि ज्ञान का निर्माता ईश्वर नहीं है बल्कि ज्ञान से ईश्वर की सिद्धि होती है ज्ञान से निर्माण की सिद्धि होती है क्यों जी? ज्ञान उत्पन्न हुआ कैसा ज्ञान उत्पन्न हुआ ये तुमको कैसे मालूम पड़ा ज्ञान से मालूम पड़ा कि अज्ञान से अरे भाई किसी को मोटर जाते जा रही है तो आंख से मालूम पड़ती है कि बिना आंख से मोटर का जाना आंख से मालूम पड़ता है ना तो किसी भी वस्तु का निर्माण होगा या उत्पत्ति होगी तो ज्ञान से तो मालूम पड़ेगी ना तो ज्ञान तो पहले से रहेगा हा इसलिए ज्ञान का निर्माता ईश्वर नहीं है ज्ञान से सिद्ध ईश्वर है इसलिए ईश्वर अपर हो जाता है ज्ञान पर हो जाता है दिव्य लीला है इससे तो बुद्धि से जो ज्ञान होता है उसमें भ्रम होता है तो ना? बुद्धि को थोड़ा भटकना पड़ता है ना यहां से आख गई किताब पर अक्षर को देखा और वहां से उसकी छाया ले से आई तब हमने कहा कि न जाएते लिखा है ये बुद्धि का जब भ्रमण हुआ तब न जाये यह मालूम पड़ा ईश्वर को अपनी बुद्धि भ्रमा के माने कहीं भेज के और फिर उसको मालूम नहीं करना पड़ता कि ये है कि नहीं है ज्ञान जो है ना भ्रम नहीं है उसमें प्रमाद नहीं है विप्रलिप्त नहीं है और सकने की इच्छा करना चाहता उसका ठीक ठीक नहीं दिखा अंधा नहीं है इसको बोलते हैं अपरुष है ये ज्ञान पुरुष के प्रयत्न से सिद्ध नहीं है ज्ञान स्वतः है अच्छा ऐसे ही अति खेत की एक बात कर लेते हैं ये हमारे बाबू लोग हैं ना बाबू लोग बाबूलोगे सूर्यास्त की दिशा से जिनको प्रकाश मिले तो बाबू और सूर्योदय की दिशा से जिसको प्रकाश मिले तो पंडित तो पश्चिम पूरा तो, तो, तो, तो, तो बाबू लोग कहते हैं कि कुरान भी तो धर्म ग्रंथ है बाइबल भी तो धर्म ग्रंथ है वैसे ही वेद भी धर्म ग्रंथ है तीनों में फर्क क्या तो देखो हम तो वैसे विश्व सृष्टि में कोई फर्क मानने वाले नहीं है एक अद्वितीय ब्रह्म जानते मानते हैं भला स्वयं लेकिन आपको फर्क बताने के लिए विवेक के लिए ये फर्क बताते हैं आप बताओ कि ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है? और ज्ञान का नाश नहीं होता और ज्ञान के बिना किसी वस्तु की सिद्धि नहीं होती और ज्ञान की अतिरिक्त तो वस्तु सत्ता है नहीं ये सिद्धांत कुरान में बताया है क्या ये सिद्धांत गायत्र में बताया है क्या माने ज्ञान की अपौषयता ज्ञान जो है वो पुरुष प्रयत्न से जन् नहीं है पुरुष को सिद्ध करने वाला पुरुष का प्रकाशक है ज्ञान स्वयं प्रकाश है आदि और अंत काल में जो आदि और अंत है ना वो किससे सिद्ध होता है कि ज्ञान से और ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो बाहर भीतर जो दिशा भेद है ना ये किससे सिद्ध होता है कि ज्ञान से ये मैं तू किससे सिद्ध होता है मैं तू किससे सिद्ध होता है ज्ञान से ये ज्ञान की ब्रह्म रूपता ज्ञान की अखंडता ज्ञान की अद्वितीयता जो भी वस्तु भासती है वो ज्ञान से तृतक नहीं है है ना? ये ज्ञान की अद्वयता या वेद की अतिरिक्त और किसी ने स्वीकार की है तो जो ज्ञान की अद्वितीयता ज्ञान की स्वयं प्रकाशता ज्ञान की अखंडता ज्ञान से ही देशकाल वस्तु की सिद्धि और ज्ञान से अतिरिक्त देशकाल वस्तु का अभाव जो माने उसका नाम वेद इसलिए ज्ञान का जैसा स्वरूप वेद ने बताया वेद का वैसे ही स्वरूप अभिधेय का जो स्वरूप वेद ने बताया अभिधान का वैसे ही स्वरूप इसका अर्थ वेद भी अनादि है वेद भी अनंत है वेद भी अद्वितीय है वेद भी ज्ञान स्वरूप है क्यों बोले ऐसी वस्तु का निरूपण वेद ही करता है तो। प्रतिपाद भी है प्रतिपाद की विशेषता से वेद में विशेषता है ये इसलिए बताया नारायण सुनाया आपको इसलिए हम ये जानते हैं कि जिनके नेतृत्व पर वर्तमान इतिहास पहले जड़ था और उससे धीरे धीरे चेतनता का विकास हुआ है उसकी बुद्धि में ये बात नहीं आ रही ये हमको तो मालूम है पहले ज्ञान था और उससे प्रपंच का विकास हुआ है एक मत है और पहले जड़ता थी और उससे प्रपंच का विकास हुआ यह दूसरा मत है तो आजकल सर्वसम्मत रूप से बाबू लोग ये बात पढ़ाते हैं कि सृष्टि के मूल में जड़ता थी और वहां से ये सृष्टि प्रकट हुई है हैं? तो ऐसे लोगों के लिए ये बात बड़ी पेढ़ी खीर है ये मैं समझता पर कहता क्यों हूं कई की जैसे आप ताजमहल देखने जाते हैं तो वहाँ का जो है ना दिखाने वाला वो आपको तो वहाँ की विशेषता बताता है और इमाम बाड़ा देखना जा देखने जाते हैं तो इमाम बाड़े की विशेषता बताता है वैसे सनातन धर्म में वेद को अपरु क्यों माना गया है, है ना वस्तु तो की प्रधानता है कि हड्डी की प्रधानता है ये मनुष्य प्रधान है कि पैसा प्रधान है सीधी बात है बोला देखो जो लोग सृष्टि के मूल में जड़ मानते हैं वो पैसे के लिए है ना मनुष्य का संहार करते हैं और जो जड़ के उसमें से मार्स्क बाद निकलता है है ना उसमें से है नार्बिनियन छोरी निकलती है वो उसमें से है निकलता है जरा द्वैतवाद जरा और जहाँ चेतन की प्रधानता होती है वहां अधिकारी की प्रधानता से वस्तु में प्राधान्य होता है वस्तु की प्रधानता से अधिकारी में प्राधान्य नहीं होता देखो तो सारा नियम ही बदल गया ना चैतन्य प्रधान की जड़ प्रधान तो भय अधिकारी की प्रधान था वो इस भर बन जाओ उसके बाद चौराहे पर खड़े होकर के मोटर का नियंत्रण करो सिपाही बने बिना अगर मोटरों को रोकना शुरू कर दोगे तो तुमको तो सिपाही पकड़ के ले जाएंगे क्रिया और वस्तु की प्रधानता जो है वो नहीं है प्रधानता अधिकारी पुरुष की है देखो सर असनातन धर्म का सार इसमें कि मनुष्य मनुष्य नहीं जीव जीव नहीं ईश्वर का ईश्वर नहीं चैतन्य धर्म उपासना और जोग के संबंध के सिद्धांत में जीव की प्रधानता है धर्म में क्रिया की प्रधानता है व्यवहार में जड़ता व्यवहार में जड़ता की प्रधानता है धर्म में क्रिया की प्रधानता है और धर्म उपासना जोग में जीव की प्रधानता है और शरणागति में ईश्वर की प्रधानता है और नारायण तत्व ज्ञान में हम न तुम गौ है ना? मैंने भी वही तुम में भी वही यहाँ भी वही वहाँ भी वही है ना? अब भी वही तब भी वही उसके सिवाय और कोई वस्तु नहीं तो आपको तो वेद का जो रहस्य है आ रहा है, चूंकि वेद के सिवाय और ऐसा कोई ग्रंथ है, ऐसा कोई मत ऐसा कोई संप्रदाय ऐसा कोई आचार्य नहीं है जो ज्ञान को अनुपन्न स्वयं प्रकाश अनंत है न सर्वाभासक और अद्वितीय ज्ञान से जो वस्तु मालूम पड़ती है वो ज्ञान से बिन है ही नहीं ज्ञान का ही विवाद है ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन केवल वेद करते हैं या तो वेद के आधार पर बने हुए शास्त्र करते हैं अच्छा एक बात प्रसंग बस और कह देते हैं है ना तो इसलिए बता देते हैं कि सनातन धर्म की जो बात है ना उसका अवलोक हो रहा है भला उसको समझने की कोई कोशिश नहीं करता है बताता सनातन धर्म में आचार्य की प्रधानता नहीं है संविधान की प्रधानता है आपका राष्ट्रपति आपका प्रधानमंत्री आपका मिनिस्टर है यदि संविधान के अनुसार चले तो ठीक है ना ये हिटलर बाद नहीं है वो क्या बोलते हैं कु है ऐसे ही कुछ बोलते हैं एक व्यक्ति की प्रधानता इसमें नहीं है ना जो व्यक्ति की प्रधानता से जो सिद्धांत चलते हैं है न उनको ज्ञान का कर्ता उस व्यक्ति को मानना पड़ेगा आविष्कर्ता तो विज्ञान का आविष्कर्ता होता है स्वयं प्रकाश ज्ञान का आविष्कर्ता कोई नहीं होता हमारे अमुक आचार्य ने चलाया ये कबीर पंथ है ये राधा स्वामी पंथ है ना ये अमुक ने निकाला ये अमुक ने निकाला ये रह दासी है ये चरणदासी है ऐसे नहीं चलता सनातन धर्म में है ना आखिर आचार्य की कसौटी क्या है आचार्य ठीक है, है, है, है कि नहीं इसमें क्या प्रमाण इसमें ये प्रमाण है कि वो ज्ञान की स्वयं प्रकाशता अद्वितीयता अनादिता अनंतता जो बेरोक्त है न उस पद्धति को वो स्वीकार करता है की नहीं करता है ऐसे नहीं बोला जाता सनातन धर्म में कि गांधी जी, तो गा। जी ने ये कहा है तो तुमको मानना पड़ेगा नेहरू जी ने ये कहा है तो तुमको मानना पड़ेगा प्रसाद त्रिजी ने ये कहा है तो तुमको मानना पड़ेगा अगर उन्होंने भी संविधान के विरुद्ध कहा है तो वो मान्य नहीं है तो ये जो संविधान है ना बुद्ध को सनातन धर्म में देखो ईश्वर का अवतार मानते हैं पर उनकी बात नहीं मानते क्यों नहीं मानते क्या वेद निंदित भय आओ फिर अवतारो सिर्सों के चक्कर में नहीं है ना के चक्कर में नहीं आना ये एक व्यक्ति का कोई मनोभाव नहीं है है ना ये किसी ने दस बरस गंगा किनारे बैठ लिया या समुद्र किनारे बैठ लिया जंगल में बैठ लिया और वो बोले कि हमने ये नया सिगुफा छोड़ा है ना रहा है, है ना? वो चीज नहीं है ये तो न ये तो तत्व का वस्तु का निरूपण है न जायते मृत जो इस तत्व को जान लेता विपक्षे विप्रकृष्टान चिन्ह विपक्षिता विपक्षित को बोलते हैं कि जो संपूर्ण नाम और रूप के अत्यंत अभाव से उपलक्षित अद्वितीय चैतन्य है उस चैतन्य को जान करके नाम रूप और उनके अभाव को उस चैतन्य से अभिन्न जो जान गया तो उस चैतन्य से प्रकाश नहीं है न नाम न रूप न नाम रूपाधार उसका नाम है विपक्ष वो तो, तो स्वयं ब्राह्म है इसलिए न जायते न जैसे ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं और ब्रह्म की मृत्यु नहीं अब ये मूल उपनिषद प्रारंभ हुआ पूछा था कि वो कौन सी चीज है जिस पर धर्म का असर नहीं पड़ता धर्म से बढ़ता नहीं वो कौन सी चीज है जिस पर अधर्म का असर नहीं पड़ता रात नहीं होता धर्म से उल्लास और और अधर्म से ह्रास ये घाटे के लिए अंग्रेजी का कोई शब्द बोलते हैं ना हाँ वो ह्रास का हाँ ह्रास है ना ह्रास रास राष्ट्रे हाँ वो तो हो गया तो अधर्म से रास होता है और धर्म से उल्लास होता है वो कौन सी चीज है धर्म से जिसमें उल्लास नहीं और अधर्म से रास नहीं तो उसी अशेष विशेष रहित वस्तु का आलंबन और प्रतीक दोनों रूप में ओंकार का निर्देश किया अपर ब्रह्म और परब्रह्म दोनों के प्रति मंद मध्यम प्रकार के जो जिज्ञासु हैं उनके लिए अपर ब्रह्म भी मालूम पड़ जाए इसके लिए अब ओंकार जो आत्मा है उसके साक्षात स्वरूप का निर्धारण करने के लिए ये बात कही जाती है न जायते मृत व कदाचित तो। देखो जीव जो चीज पैदा होती है उसके साथ विकार लगा रहता है बाल पैदा होते हैं ना बाल तो इनकी सेवा न करो तो कैसे कैसे हो जाते हैं पसीना तो होता है शरीर में छिद्र होते हैं खाज होती है जो चीज पैदा होती है उसके साथ अनित वस्तु के साथ अनेक प्रकार के विकार लगे रहते हैं जो जुड़ेगा तो बिछुड़ेगा जो पैदा होगा तो मरेगा जो बलेगा जो जलेगा तो बुझेगा संसार में सभी उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के साथ विकार लगा हुआ है उनमें सबसे मुख्य विकार एक शुरू का एक आखिर का तो शुरू का क्या है जन्म लेना और आखिर का क्या है मर जाना अब इनके बीच में जायते पैदा हुआ फिर है ऐसा मालूम पड़ा बढ़ते बढ़ा विपरिणाम बदला अपक्षीय खी क्षीण हुआ तो सभी चीजों के साथ ये बात लगी हुई है तो आत्मदेव जो है उसका जन्म नहीं और मृत्यु नहीं हे भगवान अच्छा ये किसका वर्णन है बोले आत्मा का है बोले किसका वर्णन है बोले ब्रह्म का है अरे ना ना ये तुम्हारा वर्णन है बोला आत्मा ब्रह्म को रहने दो जाने दो अपने घर ये सीधे सीधे तुम्हारा वर्णन है कि तुम्हारा जन्म नहीं और तुम्हारी मौत नहीं अब महाराज लेके कुंडली आ जाए है ना ये अमुक संबत में अमुक किसी को हमारा जन्म हुआ इतने बजे है न और जैसे हमारे बाप मर गए वैसे हम भी एक दिन मर जायेंगे अच्छा ये बताओ तुम तो अभी तक कभी मरे हो कि नहीं भले मानो काहे को कल्पना करते हो अभी तक तो कभी मरे नहीं तो अभी मर जाओगे इसकी क्या कल्पना है अच्छा आज तक एक आध बार अगर मरे होते हैं, हैं? तो आज होते कैसे आज होने का मतलब है कि आज से पहले आधी बार या चौथाई बार है भी तुम मरे नहीं हो आज होने इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी मृत्यु नहीं है अगर तुम्हारा शरीर कभी मर भी गया हो तो तुम शरीर के मरने से मरे नहीं अर्थात बोले मैं जन्म होता है जन्म कैसे मालूम पड़ता है शुवान अगर ज्ञान का भी जन्म हो गया चैतन्य का भी जन्म हो गया किसको मालूम पड़े कि मैं जन्मा अनुभव की प्रणाली में देखो हमारी शैली को देखो अगर केवल यंत्र से देखोगे तो जड़ता को ही तो पकड़ोगे ना यंत्र से हमारे जड़ और चैतन्य की परिभाषा भी निराली है वो। आप वो नहीं समझना लेबो, क्या होती है लेबोरेटरी उसमें जो जड़ चेतन की परिभाषा बनाई जाती है वो नहीं खुद को जाने और औरों को भी जाने उसका नाम चेतन और जो अपने जानने के लिए दूसरे की जरूरत महसूस करे ना जरूरत हो जिसको लाउड स्पीकर को मैं जानता हूं लाउड स्पीकर मुझे नहीं जानता पा तो जो जाने तो चेतन और जो जाना जाए सो जब जा। सुन लो जड़ अगर तुम यंत्र के द्वारा जड़ और चेतन को जानने के लिए जाओगे तो सिर्फ जड़ को जानोगे और अगर केवल बुद्धि के द्वारा जाने जा, जानने के जानने के लिए जाओगे तो शून्य को जानोगे हाँ यांत्रिक सत्य जड़ है बना और बौद्ध सत्य शून्य है और श्रद्धा भावना थोड़ी मिला के जाओगे ना तो तुमको ईश्वर का पता लगेगा श्रद्धा श्रद्धापूर्वक अनुसंधान में ईश्वर है और श्रद्धा से भी विरहित केवल अनुभव बुद्धि का विस्तार नहीं यंत्र का विस्तार नहीं बुद्धि का विस्तार नहीं श्रद्धा का विस्तार नहीं है ना? अनुभव नुभाव्य विषय का तिरस्कार करके पुण्य को काट के जड़ता को काट के है ना? श्रद्धा से मानी हुई ईश्वरता का निषेध करके निषेधावधि रूप से यदि तुम अपने अनुभव असले अनुभव को देखोगे तो वो अनुभव सत्य ब्रह्म है बौद्ध सत्य शून्य है यांत्रिक सत्य जड़ है और भावुक सत्य ईश्वर है और अनुभव सत्य प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म है तो इसमें जो उत्पन्न होता मालूम पड़ता है जो मरता मालूम पड़ता है उत्पन्न होता मालूम पड़ता है परंतु अनुभव से जुदा नहीं है मरता मालूम पड़ता है परंतु वो अनुभव से जुदा नहीं है अनुभव ही मरता सा है अनुभव ही पैदा होता सा है अनुभव ही अन्य सा है कल्पनावच्छिन्न और कल्पनावच्छिन्न चैतन्य एक है अनुभाव देखा तिरस्कार करके केवल शुभ अनुभव को रहने दो वो तुम हो वो ब्रह्म हो इसका जन्म और मृत्यु नहीं है वही है अब दूसरी बात कहते हैं कि न ये किसी से पैदा हुआ न इससे कोई पैदा हुआ ये ये विचित्र है वो देखो और आपने ईश्वर के वर्णन को बहुत सुने होंगे तो, तो सर्जन हार है है ना बनारस में सड़क पर से निचबूला निश नाला निशी बाग में निकलते से पहले तो उस पर लिखा था ईश्वर सर्जनहार है एक एक संप्रदाय का वो था ईश्वर सर्जन हार है तुम सब हमारी शरण में आओ मैं तुम्हें शांति दूंगा ऐसे लिखा हुआ था है? तुम सब मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें शांति लूंगा ऐसे लिखा हुआ था अब ईश्वर सर्जनहार है सर्जनहार कैसा जैसा तुम्हार घड़ा बना देता है वैसा तो घड़ा तो बना के बाजार में भेज दिया घड़े के साथ उसका कोई रिश्ता ही नहीं पैसा वैसा लेके कतम ईश्वर ने क्या ये दुनिया घड़े की तरह बना करके पटक दी है आसमान में है? और खुद अलग रह गया है वो अपनी बनाई हुई दुनिया से क्या कोई संबंध नहीं रखता क्या केवल निमित्त कारण है अथवा उपादान कारण भी है मसाला है सृष्टि का मसाला तो यदि वो सृष्टि बन जाता है तो बिगड़ के तब खुद ईश्वरता जब उसकी बिगड़ती होगी तब वो संसार बनता होगा तो ईश्वर किसी से पैदा हुआ ईश्वर से ये सृष्टि पैदा हुई ये प्रश्न है कक्षा आप इस पर कल विचार करेंगे सूचना एक है